अधिक से मेरी एकांत की यात्रा है उस लक्ष्य से जुड़ी हुई है जो आपके कल्याण के लिए मैंने निर्धारित किया है और पिछले पंद्रह वर्षों का संघर्ष जो मुझे पूर्व से जुड़े शिष्य हैं वो आज आत्र तक की यात्रा देखते चले आए हैं मैंने कभी अन्य अधर्म से समझौता नहीं किया मैं चाहता तो अब तक यहां करोड़ों अरबों रुपए का आश्रम बन चुका होता मगर मैंने कहा हर पल में मां की कृपा से और जो जिस तरह प्रकट सत्ता चाहती है जिस तरह से यहां के कड़कड़ को मैं अपने जोक प्रगट सत्ता ने मुझे दे रखा उसे चेतना भवन बना सकूं, जिस तरह समाज की आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएं, उसी तरह इस, इस स्थान का भी निर्माण आगे बढ़ता चला जाएगा मैंने कहा कि आश्रम में मां की स्थापना के पहले मैं लोगों के हृदय में मां की स्थापना करना चाहता हूं चूंकि तभी सत्य का कार्य चल सकेगा चूंकि आपके गुरु का निश्चित जीवन निर्धारित है मैं जीवन का बहुत कुछ समय आपके बीच नहीं दे सकूंगा यह सत्य है मगर वो समय जो नहीं दे सकूंगा उसके पहले समाज के लोगों को इतना परिपूर्ण कर देना चाहता हूं इतना चेतनावान बना देना चाहता हूं इतना भाव भक्ति से परिपूर्ण कर देना चाहता हूं कि वह मां की भक्त के प्रवाह में स्वतः रत रहे और इस समाज में एक प्रवाह फैलाते चले जाएं जिस चीज की न्यू मैंने डाला है उसी से समाज में एक परिवर्तन आएगा चूंकि मैंने कहा इसीलिए आपको केवल सत्य के पलड़े को समझकर सत्य के पलड़े पर खड़े होना भक्त के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं रहती जो सुराख वाली मैंने बात बताया केवल एक भाव कि हम सत्य को सत्य के रूप में मान लें और सत्य का जो निर्देशन हमारे लिए हो रहा है उसका अक्षर पालन करें उसमें अपने विवेक का उपयोग ना करें विवेक का उपयोग करने के लिए समाज के अनेकों क्षेत्र पड़े हैं मगर धर्म क्षेत्र में गुरुओं की केवल इसीलिए आवश्यकता होती है धर्मगुरु की केवल इसीलिए आवश्यकता होती है कि हम धर्म गुरु के निर्देशन में अपने धर्म पथ पर आगे बढ़े तभी आपके अंदर वास्तविकता की भक्ति जागृत हो पाएगी जिस दिन आप लाभ हानि से परे जीवन जीने का प्रयास कर लेंगे छोटी छोटी बातों में आपके अंदर अशांति आ जाती है छोटी छोटी बातों में आपके अंदर अनास्था आ जाती है पूरी आपकी बात नहीं पूरे समाज की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि जब मैं इस मंच से चिंतन देता हूं तो क्यों आप या मेरे शिष्य तक सीमित चिंतन नहीं रहते क्योंकि किसी धर्म ग्रंथों को मैं सिर्फ आत्मग्रंथ का अध्ययन करता हूं और आत्मग्रंथ से बढ़कर के दुनिया में कोई ग्रंथ की आज तक न रचना हुई है न भविष्य में रचना हो सकेगी उस ग्रंथ में सब कुछ समाहित है चूंकि धर्मग्रंथ हमें देना क्या चाहते हैं केवल वही तो कि हम सत्य पथ पर बढ़ें, सत्य की ओर जाएं और सत्य के दर्शन प्राप्त करें सत्य अपने रिश्ते को जोड़ें, और सत्य के रिश्ते को जोड़ने के लिए हमारे पास जो एक मार्ग है वो आत्मा का ही एक मार्ग है और आत्मा जो हमारे पास बैठी है वह किसी के पास गिरवी नहीं रखी हुई है जिस तरह मेरे पास उस तरह वह आपके पास दिव्या आत्मा है उस आत्मा के आवरण हम किस प्रकार हटा सकेंगे उसके लिए कोई विज्ञान हमारी सहायता नहीं कर सकेगा हमारी सिर्फ भक्ति सहायता करती है भाव सहायता करते हैं जिस तरह का छुई मुई का पत्ता छू लेने से मुरझा जाता है उसी तरह हमारी सुशुमना नाड़ी भावपक्ष चेतन होती है और भाव भावपक्ष दब जाती है आप लोग बीफ़े विकार में सिर्फ कामेंद्रियों को चेतन करना सीखा है आपने सुषुमना नाड़ी की चैतन्य का आनंद नहीं सीखा आपने एहसाफ नहीं किया सुषुमना नाड़ी की चैतन्यता जिस क्षण आती है उस क्षण जो हमें तृप्ति आनंद जो भाव प्राप्त होता है जो संतुलन प्राप्त होता है वह सुख में ने कहा भौतिक जगत में त्रिभुवन में कहीं पर भी आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा और जब तक उस सुख की झलक आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिस तरह आप पूर्ण प्रकाश ना प्राप्त कर सके मगर एक किरण तो प्राप्त कर लो एक सुराख तो पैदा कर लो उतना करना कोई कठिन बात नहीं है यदि आप लोगों के अंदर सच्ची निष्ठा विश्वास जागृत हो जाए तो जिसे कुंडली चेतना कहते हैं उसकी तरंग धीरे धीरे धी धी आपके अंदर जागृत होने लगे और जब तक मैंने कहा जिस तरह प्रकट सत्ता को आपको अपने शब्द और ज्ञान देने की जरूरत तो नहीं बार बार टोकता हूं उस बिंदु पर क्या आप यह ना सोचे कि आप एक पल में बहुत ज्यादा भावपक्ष दिखाएं कि बस एक पल में हम मां के आराधक बन गए मां के भक्त बने मां अगर कहते तो आज हम गला काट करके रख देंगे मां के लिए तो मां से हम भक्त हैं हमें कमी कहां है चूंकि अधिकतर भक्तों की भाषा मुझे भी सुनने को मिलती है सुनता रहता हूं समाज से सुनता रहता हूं मैंने कहा जिस दिन वो अटूर रिश्ता जोड़ ले कि आपके संशय खत्म हो जाए वह टूट रिश्ता की वह भाव में भी फर्क न कि जो आज भाव है वह बढ़ते क्रम में जाए दुनिया के कोई ताकत उसमें अंश मात्र भी फर्क ना दे सके तो जिस दिन वह भाव पक्ष आ जाएगा उस दिन आपकी सुषुमना नाड़ी चैतन्य होने लगेगी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत करना इतना आसान नहीं मगर सुषुमना नाड़ी में चेतना तरंग पैदा कर देना एक का आनंद जिस क्षण आपके साथ जुड़ने लगेगा उस क्षण आपके अंदर शांति संतुलन आने लगेगी आपके बिकार हटने लगेंगे आपकी बीमारियां दूर होने लगेंगी आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी आपकी इच्छाएं और आपका इच्छाएं समाप्त होने लगेंगी आपको उतनी इच्छा होगी जितनी आपके लिए आवश्यक है आप आवश्यकताओं की पूर्ति का जीवन नहीं जीते आप भोगवाद का जीवन जीते उसके बाद जो है आपके चेतना के जीवन का जो चेतना तरंग का आनंद तृप्ति जो कुछ वैभव आपके अंदर छिपा पड़ा आप वैभव को बाहर ढूंढ रहे हैं बाहर तलाफना चाहते हैं फर्क सिर्फ इतना है अलोकिक आनंद, नंद अलौकिक तो है आदत आपको छोड़ना पड़ेगा अगर कल तक आप शराबी थे तो आज शराब आपको छोड़ना ही पड़ेगा इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरह शराब का नशा उसी तरह कथाओं का नशा आपके ऊपर छा गया नशाओं में आप लिप्त होकर केवल एक बिंदु तक आकर आप खिसक करके रह गए साधना पथ आपके अंदर जागृत ही नहीं हो पा रहा यह तो मनोरंजन राफ बिलाफ, राफ रंग में उसमें आप आ जाते हैं आप तो अपने शरीर का संतुलन करके उस दिशा में किस प्रकार बढ़ पाएंगे इसके लिए आप प्रयास ही नहीं करते आपकी बहुत इच्छा जागृत हुई आपने पर आप भागव कर लिए अन्य प्रकार की जब ये आपको साथ जिसमें आप सम्मिलित हो सके मैंने दुर्गा चालीफा का पाठ भी ले कहा आप लोग कभी कहा घंटे जो अनुष्ठान कराया जाते हैं में आप बैठेंगे श्रोता है आप केवल श्रोता नहीं होंगे आप खुद चालीफा पाठ करेंगे आप खुद संतुलन तरीके से बैठेंगे आप खुद माता आदिशक् जगदम्बा की पूजा करेंगे वहां कोई दूसरा पूजा नहीं कराएगा जिसमें आपका कर्म पक्ष जागृत होगा आपके अंदर भक्तिभाव जागृत होगा आपके अंदर एक साधक के गुण जागृत होंगे वह अलौकिक चेतना जिसने मैंने कहा एक तरंग वह दिव्या आनंद यदि आप चाहे आप चाहें ना चाहे तरह मैंने कहा अभी कुछ समय पहले आचे चुकी है ये छोटी छोटी घटनाएं जिसमें मैंने बार बार कहा कि घटना है आपका यहां आने वाला हर भक्त लाभान्वित होता है कहीं बाहर की बात निकालने को लोग जो विषम से विषम पर स्थित यहां लाभान्वित हुई आपको केवल तो विचार बनाकर के अपने जुल को शांत करने की जरूरत है और इस धरती पर जब तक नदी के अंदर यहां पर प्रवेश है अपने आप को अवगुणों से अलग हटा करके केवल एक एक पल का सदुपयोग करें निरर्थक चर्चाओं से अपने आप को अलग कर दें हर पल मां के गुणगान में या तो समय दें या किसी स्थान पर बैठकर के मां का ध्यान करें मंत्र जाप करें या आध्यात्मिक चर्चाएं करें या शांति से आराम भी करें वो भी चल जाएगा किसी प्रकार का नशा न करें किसी प्रकार का अपराध न करें किसी की प्रकार की चोरी ना करें निरर्थक चीजों में एक दूसरे के विषय विकारों के भावों चर्चाओं पर आप लोग बैठे नहीं तो आपका एक एक पल सार्थक हो जाएगा हर व्यक्ति लाभान होता तो तो मैं एक दो की बात नहीं करता एक सामान्य घटना अभी चौहान से आप अभी लगातार देख रहे हैं शायद चेतन अवस्था में बैठा है यहाँ पचासों शिष्यों का आश्रम के मालूम है कि आज से दो तीन दिन पहले लगातार पिछले पंद्रह दिन से बुखार में चल रहा था खासी जोरों से ज्यादा आ रही थी आज से सात आठ दिन पहले बार बार मुझको याद दिला रहा था गुरु जी के चार पांच छह दिन रह गए सात दिन रह गए तबियत नहीं ठीक हो गई कैसे काम हो मैं? चल भी नहीं उठ बैठ नहीं पा रहा शिविर का कैसे काम पूरी का पंडाल की व्यवस्था पड़ी हुई है गुरु कैसे कार्य होगा मैन कहा भाई बहुत टाइम है आराम से हो जाए परेशान मत हो जब बिल्कुल वास्तव में नजदीक आने लगा मुझे लगा कि पूरी तरह से वो बिल्कुल खांसने से दम नहीं लेता पूरी तरह से एक मिनट को शांति अभी तो इधर खांसी की आवाज भी नहीं ज्यादा सुनाई दे रही थोड़ी बहुत ही चल रही होगी तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है फिफ्टी फिफ्टी कर मन का आ, आ, आधा वो ले लेगा तो उसका भी संतुलन बन जाएगा आधा मैं ले लूंगा तो भी हाजम हो जाएगा शायद आप लोगों को मालूम नहीं रहता और जिस तरह वो बुखार में पड़ा रहता था पिछले सात आठ दिन से लगातार मुझको भी फीवर चल रहा था कल रात में वो दिन भर यहां कर, रात में काफी देर तक यहां कार्य करता रहा और अगर वहां मेरे निवास स्थान में रहने वाले लोगों से जानकर ले तो मैं रात में जब तक वो यहां कार्य करता रहा मैं सो नहीं पाया असंतुलित प्रकार से मेरी खांसी चल रही थी जिस तरह खांसी का एक प्रवाह चल रहा था रात में दो तीन बार मैं उठ करके काफी देर मुझको टहलना पड़ा और राजा आपके सामने बैठा हूं बार बार जो शिष्य सुबह मुझसे मिल रहे थे बोले गुरुजी आप चिंतन देंगे या कैसा क्या रहेगा चूंकि आपको तो खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मुझे क्या सामान्य सी बातें हैं मुझे खांसी भी आ रही होती है क्योंकि मैं कभी माँ कामना भी नहीं करता यह स्वाभाविक गुण है मैं नहीं कह रहा कि वो बुखार था बुखार नहीं है मैं आपके बीच फिर भी उसी तरह में अपने कार्यों को कभी नहीं रोकता ऐसा नहीं रहता कि मेरे शरीर शिष्यों की तकलीफें आती अनेकों प्रकार की आप लोगों का एहसास नहीं रहता कि जो आप किसी वेदना से प्रताड़ित होते हैं या आपका शिष्य आपसे वह तार जोड़ चुका है आपकी भावनाओं से तार जोड़ चुका है क्योंकि मैं जब आप जीवन का एक एक पल आपको संकल्पित कर चुका हूं मां के चरणों में बार बार संकल्पित करता हूं नित्य कि मेरे जीवन का एक पल का भी सत्कर्म एक पल की भी प्रार्थना मेरे जीवन के साथ ना जुड़े वह आप लोगों को मैं समर्पित कर चुका हूं केवल वह भाव आपको जागृत करने की जरूरत है सिर्फ मैंने कहा जिस दिन आप एहसास कर लेंगे आपका गुरु कितना सामान्य जीवन जीता है कि वह जो चाहे जिस तरह की सुख संपदा चाहे इकट्ठा कर सकता है मगर साधना रिद्धियां सिद्धियां इसके लिए नहीं होती रिद्धियां सिद्धिया हमारे भौतिक जगत के भौतिक जगत के संसाधन उपलब्ध करने के लिए नहीं होती रिधियां सिद्धिया इसलिए नहीं होती कि छोटी समस्या आ जाए महाम तत्काल रिद्धियों सिद्धियों को उपयोग कर लें। रिद्धियां सिद्धियां मेरे जीवन की तृत के लिए हैं। मेरे साधनात्मक पथ में बढ़ने के लिए यदि कोई अवरोध है तो उस अवरोध को किस तरह पर्फ ठोकर मार के हटाया जा सकता है उसके लिए रिधिया सिद्धियां उसके लिए मैं पहचान सकू की आपको मुझे क्या लाभ देना है क्या नहीं देना आपको मैं भूत भविष्य वर्तमान को देख सकू ये मेरे लिए आपके बताने के लिए नहीं है मुझे रिधियां सिद्धि मैं पहचान सकू किसको मुझे नजदीकता देना किसको मुझको दूर भगाना है किसको मुझे क्या लाभ देना है किसको मुझे क्या लाभ नहीं देना है आनंद सूक्ष्म का है चैतन्य योगी इस जगत से ज्यादा सूक्ष्म तृप्ति प्राप्त करते हैं सूक्ष्म का आनंद लेते हैं वही उनका आनंद होता है उस सत्य की ओर ही आपको ले जाना चाहता हूं जिस चार रास्ते पर मैंने सतह चला मेरी भी बचपन अवस्था थी मैंने भी उसी तरह का जीवन जिया है मैं भी पढ़ाई लिखाई को उसी तरह की स्थिति में मगर मैंने कहा सत्य जिस तरह वह एक छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूं भावों को आप अपने बच्चों में भी प्रेरित करके भर फके पढ़ाई लिखाई जो उनकी पूर्णता नहीं दे सकती पढ़ाई लिखाई आवश्यक है उसके लिए आपका कर्तव्य बनता है आप बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं मगर मैं कह रहा हूं उससे पहले प्रेरित करें धर्म पथ के लिए क्योंकि माता पिता के मैंने कुछ कर्तव्य बताए हैं कि माता पिता का कर्तव्य है बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना उन्हें अच्छी शिक्षा देना और उन्हें धर्मवान बनाना यह तीन बात हर माता पिता के वह कर्तव्य है कि जिन कर्तव्यों का पालन कर ले तो बच्चे सही दिशा में स्तह बढ़ते चले जाएंगे आज आप लोग अशांत रहते हैं कि बच्चे हमको फुक नहीं दे रहे और फलिची तो आप लोगों की ये कामनाएं हर पल आपके कि आपके पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो आपका पुत्र आपको मुक्ति दे देगा मैंने मां के चौड़ में पहले तो शादी ही नहीं करने का एक भाव था चिंतन था कि मैं शादी नहीं करूंगा समाज की सेवाओं में जो मेरे चिंतन था मां की आराधना और समाज की सेवाओं में लगा दूंगा मैंने कहा कि मगर फिर मां का जो चिंतन मिला कि ग्रहस्थों के बीच जो चिंतन देना है यदि मैं ग्रृस्थ का जीवन सुतह नहीं जीवनगा तो समाज को उस चैतनता के साथ जीवन चिंतन नहीं दे सकूँगा उस चैतनता के साथ समभाव से शिष्य और शिष्याओं के एक भाव से ग्रहण नहीं कर सकूंगा उस भाव से नजदीकता नहीं दे पाऊंगा मैंने वो चिंतन लिया और जब बच्चों की समाज की स्थिति आई तो मैंने माँ के चौड़ में सिर्फ एक कामना की थी कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं पुत्रियों का जन्म हो जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उस रास्ते पर मैं स्वतः चलता हूं कि पुत्र और पुत्रियों में भेद छोड़ दें इसकी कामना क्यों करते हैं कि पुत्र आपकी चिता को जब आग नहीं देगी तभी आपको मुक्ति मिलेगी पुत्र आपका जब क्रियाक्रम करेगा तभी आपको मुक्ति देगा यह आपकी सबसे बड़ी भ्रांति है आप अपनी मुक्ति स्वतः नहीं हासिल कर पाते कि आपका पुत्र आपके ना रहने पर जो आपको कल तक डंडा मारता रहा हो गाली देता रहा होगा वह आपको चिता को अग्नि दे देगा थोड़ा सा कर्मकांड के कार्यक्रम करा देगा तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी इसी बंधन से आप पहले भी बंधे रहते हैं और बाद में आत्मा भी आपकी बंधी रहती है जबकि आप अगर चिंतन करें जो क्रिया कर्म आपका पुत्र आपके मरने के बाद करेगा उससे ज्यादा आप स्वतः अपने जीवन में क्यों नहीं कर लेते फिर आप किस मुक्ति की कामना करते हैं जितना अंतिम क्रिया कर्म से लाभ आपको नहीं मिलेगा उतना यदि आप 24 घंटे का दुर्गा चालीसा पाठ अपने घर में करा लेंगे या श्रद्धा विश्वास से यहां आकर के चालीसा पाठों को उसी तरह धीरे धीरे करके कि आपके 24 घंटे के गुजर जाए वो चाहे एक महीने चाहे एक साल में कभी आके दस पाठ कर गए कभी दस पंद्रह मिनट गुजार गए तो आपको उससे ज्यादा आपको मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि आप सत्य को सत्य में सिर्फ ग्रहण नहीं कर पाते पुत्र और पुत्रियों में कोई भेद नहीं रहता ये छोटी छोटी बातें जब तक आपके विचारों में नहीं आएंगे तो आप बंद हो चुके मैंने कहा जिस तरह कथावाचनों के ने आपको बांध रखा है कि ऐसा होगा तभी आपके मुक्ति मिलेगी आप इस तरह करो इस तरह न करो आपके अंदर ये विचारधारा इतनी दम चुकी कि आप उसके बीरवीर जब भी सोचते हैं आपके पास पुत्र नहीं आप अशांत रहते हैं पुत्र नहीं हमारा क्या होगा हम मुक्ति नहीं पाएंगे हमारी आत्मा भटकेगी हमारे साथ क्या होगा जबकि आपके अंदर ये भाव भी नहीं होना चाहिए निराथक बातों में आप सोचते रहते हैं पितृपक्ष हम पूजा करें आराधना करें या न करें कों छोटी छोटी भ्रांतियां चुकी इन तीन दिनों में जो अनेकों प्रकार की भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करूंगा क्योंकि आप लोगों को जो जानकारियां मिले उसी प्रति मेरे चिंतन रहते हैं। आपके अंदर भक्ति भाव जागृत हो सके आपका इस स्थान को जो माँ का अखंड गुणगान चल रहा है आप उस विचारधारा को समझ सके कि अगर मैं यहां जंगल में बैठकर के आकर के इस स्थान की स्थापना कर रहा हूं तो इसके पीछे मेरा लक्ष्य अगर मैं पंद्रह साल से संघर्षो की यात्रा तय करके भी अनित अन्य धर्म के रास्ते को नहीं तय कर रहा तो उसके पीछे क्या चिंतन है मैं अन्य साधु संत के मंचों को ग्रहण नहीं कर रहा तो उसके पीछे मेरा क्या चिंतन है मैं आज जिस क्षेत्र में जिन वस्त्रों को पहने बैठा हूं उन्हीं वस्त्रों को धारण करने वालों को पैर से ठोकर मारने की बात कहता हूं तो उसके पीछे मेरा क्या चिंता है कोई गर्भ गर्भखंड की बात नहीं है सिर्फ एक विचारधारा चुकी मैं जानता हूं कि किस विचारधारा से समाज का कल्याण होना है क्योंकि जब तक वह विचारधारा पैदा और उस विचारधारा क्योंकि इसीलिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया है उस विचारधारा को आपके अंदर डालने के लिए कि उस विचारधारा जो माता आदिशत जगदम्बा की विचारधारा मेरे अंदर है जिस दिन वह विचारधारा आपके अंदर आ जाएगा तभी परिवर्तन का चक्र चलेगा और उस परिवर्तन के चक्र को हमें आपको चलाना ही पड़ेगा इसके अलावा दुनिया में जो आसान फैली वो दिन रात आशांति फैलती ही चली जाएगी और उसके लिए केवल भक्ति अपने अंदर जागृत करने की जरूरत है केवल वह अटूट रिश्ता जिस दिन आप एक दिन किसी दिन एक वह संकल्प ले, ले कि यह संकल्प में में मेरा कभी नहीं टूटेगा कि अगर मुझे जीवन अपाहिजों में मिला जाए मेरा सर्वस्थ छिं जाए मुझे भूखों मरना पड़े मेरे सामने मेरे प्रिय प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए दुर्घटनाग्रस्त हो जाए मेरे घर में आग लग जाए चोरी हो जाए ढकैती हो जाए सब कुछ छिन जाए मगर मां की आराधना में, में मेरी दिनगुना चाल चौगुना चौगुना मेरी भक्ति बढ़ती चली जाएगी कि मेरे अंदर प्रसन्नता ठीक जो छत छिन गया मैं और मुक्त हो गया और मां के चढ़ों की ओर बढ़ूंगा मगर आपके अंदर आपका एक परिजन खत्म हो जाए वो तो दीपावली के दिन ऐसा हो गया तो हम दीपावली नहीं करेंगे वो तो दशहरा के दिन ऐसा हो गया था दशहरा हमारा बाधित हो गया, गया खूनी हो गया वो तो हम नवरात्र में मां के आश्रम की ओर जा रहे थे हमारे परिवार के के अंदर एक खत्म हो गया तो अब परिवार लोग मना करते हैं कि नहीं नवरात्र में कभी देवी स्थानों में ना जाया करो नवरात्र में ज्योति न जलाया करो मां की कितना बड़ा अज्ञान है उस मां से रिश्ता तोड़ देना चाहते हो उस प्रकट सत्ता के रिश्ते को समझना नहीं चाहते हो फिर भी अपने आप को भक्त कहते हो अगर उस तरह की एक घटना तुम भक्ति के रिश्ता जोड़ दो तो बाकी साल भर तुम अन्य स्थितियों में चाहे जितना पूजा पाठ करते रहो आपको उसका कोई फल प्राप्त नहीं हो सकेगा अटूट रिश्ता तो वह होना चाहिए यह अलग है वह बातें चूंकि भटकाते चले कि धर्म कुछ था और स्वरूप कुछ स्थापित कर दिया उसी तरह अगर इनमें कहीं कहा गया था कि किसी के घर में अगर कोई खत्म हो जाए तो चूंकि पहले लोगों के एक एक कमरे हुआ करते थे उसी में पूजा पाठ करते थे तो स्वाभाविक है डेडबाडी अगर लोग दुखी रहते थे परेशान रहते थे तो वहां पूजा अशुद्धता का स्थिति एक भाव बन जबकि अशुद्धता का भाव नहीं मानना चाहिए मगर वे एक ऐसी परिस्थिति थी गांव में देहाती जीवन समाज का लोगों का रहता था तो लोग कहते थे हम पूजा पाठ न कर पाएंगे तो अपने पड़ोसियों के घर में देवी देवता को तब भी उनके अंदर एक भावना छिपी थी कि अगर तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते तो पड़ोसी घर में दे दो कि पूजा पाठ में कोई विघ्न न पड़े जिस तरह आप और आप दुखी हो, हो सकता है आप आज पूजा न कर सको तो आप पड़ोसियों के घर में अपनी देवी देवताओं की तस्वीरों को भेज दो कि वह पूजा पाठ करें मगर मेरा मानना है कि यह भी नहीं करना चाहिए आप अपने घर में अगर आपका पूजन का अलग बना हुआ है तो आपको पूजन उसी पर अगर आपके घर के में के प्रियजन प्रिय व्यक्ति की डेड बॉडी भी रखी हो, तो आप नित जिस प्रकार से आरती पूजन करते हैं उसी तरह आप आरती पूजन अवश्य करें अगर आप अपने आप का अछूत मान चुके हो कि शमशान से आप लौट करके आ रहे हो तो आप स्नान कीजिए कपड़े बदल लीजिए आप बहुत ज्यादा दुखी धीमे सरफे कर लीजिए आवाज नहीं निकल रही मां की ज्योति तो जला दीजिए मगर ज्योति मत जलाएं ऐसा करना शुरू कर देते हैं हम पूजा पाठ नहीं करेंगे ऐसा हो गया हम भगवान को क्यों माने ऐसा हो गया हो तो वैसा हो रहा था हम बहुत ज्यादा मां की भक्त कर रहे थे अरुछ हो गए हम देवी देवताओं से ये किस प्रकार की आपकी भक्ति है एक संकल्प तो लो कि हम ऐसा अटूट रिश्ता जोड़ें क्या प्राप्त करने यहां आते हो क्या प्राप्त करने किसी देवी देवताओं के स्थानों पर जाते हो जो रिश्ता जोड़ने की बात जब तक कोई रिश्ता नहीं जोड़ोगे तो फल प्राप्त कहां से होगा और रिश्ते के लिए उस अटूट रिश्ते को उसी भाव जोड़ना चाहिए कि हमारा जो क्रियात्मा पक्ष इन छोटी छोटी बातों से प्रभावित ना हो हर दुखी व्यक्ति होता है एक छोटी सी रुमाल भी किसी गिर जाती तो समाज है दुखी होगा मगर उस दुख से अपने आपको अलग हटाना चाहिए सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि जो परिजन था जितने दिन का था उतने दिन हमारा साथ रहा आज वो चला गया तो आत्मा आजार हमारा विनाशी है अगर इस शरीर को त्याग करके गया है तो अगर पुनर्जन्म लेना होगा तो फिर हमारे बीच कहीं कहीं वो जन्म लेगा इसलिए पूरे समाज को अपना मानने की बात कही गई है